प्रश्नोत्तर मणिमाला अवतार प्रश्न अंशावतार क्या होता है उत्तर भगवान की शक्ति अनंत है उस अनंत शक्ति का एक अंश आने से अंशावतार होता है प्रश्न भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की अवतार लीला में वही प्राणी रहते हैं या बदल जाते हैं उत्तर भगवान आवश्यकता पड़ने पर ही पुनः अवतार लेते हैं पर उनकी लीला के प्राणी पात्र बदलते रहते हैं जैसे रामलीला में सदा एक ही पात्र काम नहीं करते बदलते रहते हैं प्रश्न अवतार सब अवतारों से विलक्षण क्यों है उत्तर अवतार में प्रेम की मुख्यता है अन्य अवतारों में भी प्रेम का अभाव नहीं है पर उनमें प्रेम प्रकट नहीं है प्रश्न एक तो भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं और दूसरा संसार में जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला है दोनों में क्या फर्क है उत्तर अवतार की लीला एक देशी होती है और इसमें भगवान के भाव की मुख्यता है होने वाली लीला सर्वदेशी होती है और उनमें भक्त के भाव की मुख्यता है प्रश्न भगवान तो युक्त योगी हैं फिर अवतार काल में यह बात क्यों नहीं दिखती अवतार काल में वे युजान योगी क्यों दिखते हैं फुटनों जो साधना करके सिद्ध होते हैं ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं साधना में अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि वे जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहाँ वहीं का ज्ञान उनको हो जाता है परंतु भगवान युक्त योगी कहलाते हैं वे साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती प्रत्युत उनमें सबका तत्व स्वतः स्वाभाविक सदा बना रहता है वे बिना अभ्यास के सदा सब कुछ जानने वाले हैं उत्तर इसका कारण यह है कि अवतार काल में भगवान मनुष्यों जैसी लीला करते हैं वे कभी माधुरी की लीला करते हैं कभी ऐश्वर्य की